श्री विष्णुसनामस्त्र शाकरी श्रीस श्रीनिवास श्रीनिश्रीन श्रीधर श्रीक्रेय श्रीम्लोक्रयाश्रय श्रीद्रीश्रीनिवास श्रीनिश्रीन श्रीधर श्रीक्रेय श्रीमकत्रश्रय श्रीयम दधाति भक्ता नाम स्त्रीध भक्तों को श्री देते हैं इसलिए श्रीद हैं श्रीय श्री, श्री के ईश होने से शीर्ष हैं श्रीमत्सुन नित्यम वसती श्रीनिवास है श्री, श्री, है। श्री, श्री शब्देन श्रीमंतो लक्ष्य श्रीमानों में नित्य निवास करते हैं इसलिए श्रीनिवास हैं यहाँ श्री शब्द श्री से श्रीमान लक्षित होते हैं सर्वशक्तिमयस्म खिलायत श्री निधि इन सर्वशक्तिमान ईश्वर में संपूर्ण श्रेय एकत्रित एक हैं इसलिए ये श्रीनिधि हैं कर्मानुरूपेण विविध स्त्रेय सर्वभूता विभावयति थी श्री, विभाव श्री विभावनः समस्त भूतों को उनके कर्मासार विविध प्रकार की श्रेय देते हैं इसलिए श्री विभावन हैं सर्वूताम जननी श्रेय वक्षति वहन श्रीधर संपूर्ण भूतों की जननी श्री को छाती में धारण करने के कारण श्रीधर हैं स्मरता अर्चयता चक्ता नाम श्रेय करोती श्रीकर स्मरण स्तवन और अर्चन करने वाले भक्तों को श्रीयुक्त करते हैं इसलिए श्रीकर हैं अनपाई सुखावाप्ति लक्षण श्रेय तच्च परस्यव रूप मि श्रेय कभी नष्ट न होने वाले सुख का प्राप्त होना ही श्रेय है और वह परमात्मा की स्वरूप है इसलिए वे श्रेय है श्रेयोस संतति थी श्रीमान भगवान में श्रीया है इसलिए वे श्रीमान है त्रयाणाम लोका नाम आश्रय्वात्याश्रय है तीनों लोकों के आश्रय होने से लोकत्रयाश्रय है स्व स् संग सतानंदो नंदी ज्योतिगणेशर विजिता संशय स्वच्छ स्वंग सतानंद नी ज्योतिर्गण विजितात्मा अभीयात्मा सत्कर्ति संस शोभने पुंडरी काभे अक्षिणी भगवान की भगवान्ि बने आखे कमल के समान सुंदर हैं इसलिए वे स्वच्छ हैं शोभनांगा अश्ये स्वंग हा। उनके अंग सुंदर हैं इसलिए वे स्वंग हैं एक परमानंद परमांद उपाधिभेदाचदा विद्यत इति सतानंदतवा नंदी भूतानी मात्र मुपजीवंत श्रुते वे एक ही परमानंद स्वरूप भगवान उपाधि बेद से सैकड़ों प्रकार के हो जाते हैं इसलिए शतानंद हैं श्रुति कहती है इस आनंद की मात्रा के ही सहारे अन्य प्राणी जीते हैं परमानंद विग्रहो नंदी ही परमानंद रूप होने से भगवान नंदी हैं ज्योतिर्गणानाम नाम है ज्योतिर्गणेश्वर तमेव भातम अनुभाति सर्व इस श्रुते यदादित्य ग तेज इत्यादि स्मृतिश्चा ज्योतिर्गणों नक्षत्रगणों के ईश्वर होने से वे ज्योतिर्गणेश्वर हैं जैसा कि श्रुति कहती है उसके भाषण पर ही सब भाषते हैं तथा स्मृति का भी कथन है जो आदित्य में स्थित तेज है इत्यादि विजित आत्मा मनोजन सह विजितात्मा जिन्होंने आत्मा, आत्मा अर्थात मन को जीत लिया है वे भगवान विजितात्मा है न ना के नापि विधेय आत्मा स्वरूप मेति अविधे आत्मा भगवान का आत्मा अर्थात स्वरूप किसी के द्वारा विधि रूप से नहीं कहा जा सकता इसलिए वे अविधे आत्मा है सती अवि तथा कीर्ति रहस्यति सत्कीर्ति ही भगवान की कृति सती अर्थात सत्य है इसलिए वे सत्कीर्ति हैं करतलाम्लत सर्व साक्षात्तवत क्वा भी संशय नास्ती थी छिन्न हाथ पर रखे हुए आंवले के समान सबको साक्षात देखने वाले भगवान को कोई संशय नहीं है इसलिए वे छिन्न संशय है उदीर्ण सर्वतक्षाश्वत स्थिर भूषयो भूषण भू त्रिव शोक शोकनाशन उदीर्ण सर्वतु अनीश शाश्वत स्थिर भूषय भूषण भूतिशोक शोकनाशन सर्वूतेभ्य समुद्रिक्तवाभूते समद्रिक्तवात्दीर्ण सब प्राणियों से उत्कृष्ट होने के कारण है उदीर्ण हैचैतन्य पच्य सर्वत चक्षु विश्वत चक्षु इस श्रुते है अपने चैतन्य स्वरूप से सब ओर से सबको देखते हैं इसलिए सर्वतत् चक्षु हैं श्रुति कहती है ईश्वर सब और नेत्र वाला है न विद्यते शेष इतिश न तश्येषे कश्चन इति है भगवान का कोई ईश नहीं है इसलिए वे अनीश हैं, जैसा कि श्रुति कहती है उसका कोई ईश्वर नहीं हुआ शास्वत भवनपे न विक्रिया कदाचि इति शाश्वत स्थिर है नामक नित्य होने पर भी कभी विकार को प्राप्त नहीं होते इसलिए शाश्वत स्थिर है यह एक नाम है लंका प्रति मार्गमन सागरम प्रति भूमौश लंका के लिए मार्ग खोजते समय समुद्र तट पर भूमि पर सोए थे इसलिए भूषण हैं स्वेच्छावतारे है बहु भी भूमि भूषयन भूषण अपनी इच्छा से बहुत से अवतार लेकर पृथ्वी को भूषित करने के कारण भगवान भूषण है भूति भवनम सत्ता विभूतिर्वा सर्व विभूति विभूतिनाम कारण वूति भवन होना सत्ता या विभूति रूप होने से भूति है अथवा समस्त विभूतियों के कारण होने से भूति है विगत शोकों से विशोकः परमानंद स्वरूप होने से भगवान का शोक विगत हो गया है इसलिए वे विशोक हैं स्मृतिमात्रेण भक्ता नाम शोकम नाशयती शोक नाशनः अपने स्मरण मात्र से भक्तों का शोक नष्ट कर देते हैं इसलिए शोक शोकनाशन है अर्चिष्मा अर्चि कुंभों विशुद्धात्मा विशोधन अनुरुद्धो प्रतिरत प्रद्युमनो अमृतविक्रम अर्चुष्मा अर्चि कुंभ विशुद्धात्मा विशोधन अनरुद्ध अप्रतिर प्रद्युमन अमृत विक्रम अर्चस्मन तो यदि ये ना अर्चिता चंद्र सूर्यादय स एवं मुख्य अर्चमान जिनके अर्चियों अर्थात किरणों से सूर्य चंद्र आदि अर्चष्मान हो रहे हैं वे भगवान ही मुख्य अर्चमान हैं सर्वोकार्चितैर्भिंच्यादि भी अप्ययी अर्चित इति अर्चित हा। ब्रह्मा आदि संपूर्ण लोकों से अर्चित अर्थात पूजित है इसलिए अर्चित है कुंभवदस्म सर्व इति कुम्भा कुंभ अर्थात घड़े के समान भगवान भी सब वस्तुएँ स्थित है इसलिए वे कुंभ हैं गुणत्रतीततया विशुद्धा सात्मे विशुद्धात्मा तीनों गुणों से अतीत होने के कारण भगवान विशुद्ध आत्मा है इसलिए वे विशुद्धात्मा हैं स्मृतिमात्रेण पापा क्षपणा विशोधन अपने स्मरण मात्र से पापों का नाश कर देने के कारण विशोधन है चतुर्व्यूहे से चतुर्थो व्यूह अनुद्ध न निरुद्ध्यते शत्रु भी वासुदेव संकर्ष प्रद्युम्न और अनिरुद्ध इन चार व्यूहों में से चौथा व्यूह अनिरुद्ध है अथवा अपने शत्रुओं द्वारा कभी रोके नहीं जाते इसलिए अनिरुद्ध है प्रतिरथा प्रतिपक्षों से नद्यत अप्रतिरथ भगवान का कोई प्रतिरथ अर्थात प्रतिपक्ष विरुद्ध पक्ष नहीं है इसलिए वे अप्रतिरत हैं प्रकृष्टम द्युम्न अस्येति अेेत प्रद्युम्न वा। भगवान का द्युम्न धन प्रकृष्ट श्रेष्ठ है इसलिए वे प्रद्युम्न है अथवा चतुर्व्यूह के अंतर्वर्ती प्रद्युम्न है अमित अतुल विक्रमो से अमित विक्रम अहिंसित विक्रमो व उनका विक्रम अर्थात पुरुषार्थ या डग अपरिमित है इसलिए वे अमित विक्रम है अथवा उनका विक्रम अहिंसित अप्रतिहत है इसलिए वे अमित विक्रम है।, है।, है काल नेमि निहा वीर शौर्य सूर्य जनेश्वर त्रिलोकात्मा त्रिलोकेश केशव केशया हरि काल धेमि निहा वीर शौरी ही सूरजनेशर त्रिलोकात्मा त्रिलोकेश केशव केशिहा हरि कालनेमी असुरम निजघानेति नेति नेमिहा भगवान ने कालनेमी नामक असुर का हनन किया था इसलिए वे काल हैं, है शूर वीर है शूर सूर होने के कारण वीर हैं शूरकुलोद्वात्सौ सूर्य कु, सूर कुल में उत्पन्न होने के कारण भगवान शौरी है सूर्यजना वाषवादी नाम शौर्यातिशय सूर्यजनेश्वर अतिशय शौर्य के कारण इंद्र आदि सूर्यवीरों का भी शासन करते हैं इसलिए सूर्यजनेश्वर है त्रयाण लोका अंतर्यामितया आत्मेति त्रयो लोका परम तो न भिद्यतः त्रिलोकात्मा अंतर्यामी रूप से तीनों लोकों के आत्मा होने के कारण अथवा तीनों लोकवास्तव में उनसे पृथक नहीं है इसलिए वे त्रिलोकात्मा हैं लोकास्दा ज्ञापता स्वेशु कर्मसु वर्तंतोकेश भगवान की आज्ञा से तीनों लोक अपने अपने कार्यों में लगे रहते हैं इसलिए वे त्रिलोकेश हैं केश केशसंगीता सूरियादी सक्रांता अंशव तद्वया केशव अंशव ये प्रकाशंते मम ते केशसिता सर्व्ञा केशव तस्मा माँ हिज सत्तमा महाभारते ब्रह्म विष्णु विष्णुशिवाख्या शक्त केशता तदवया वा मत मकेश वसुधा तले इति केश शब्दह शक्ति पर प्रयुक्ता को ब्रह्मी को ब्रह्मेत सतोहमसर्वदेना आवाम तवांसूत तत्मा केशव नामवान इति हरिवंश सूर्यादि के अंदर प्राप्त व्याप्त हुई किरणें केश कहलाती हैं उनसे युक्त होने के कारण भगवान केशव हैं महाभारत में कहा है मेरी जो किरणें प्रकाशित होती है वे केश कहलाती है इसलिए सर्वज्ञ विश्रेष्ठ मुझे केशव कहते हैं अथवा ब्रह्मा विष्णु और शिव नाम की शक्तियाँ केश हैं उनसे युक्त होने के कारण भगवान केशव हैं श्रुति कहती है तीन केश वाले हैं तथा मेरे दो केश शक्तियां पृथ्वी तल में हैं इस वाक्य में केश शब्द का शक्ति के पर्याय रूप से प्रयोग किया गया है हरिवंश में महादेव जी ने कहा है क ब्रह्मा का नाम है और मैं समस्त देवधारियों का ईश हूँ हम दोनों आपके अंश से उत्पन्न हुए हैं इसलिए आप केशव नाम वाले हैं केसी नामानम असुरम हतवानती केशिहा भगवान ने केसी नाम के असुर को मारा था इसलिए वे केशिहा हैं सहेतुकम संसारम हरती थी हरी ही अविद्याप कारण के सहित संसार को हर लेते हैं इसलिए हरि हैं कामदेव काम पल काम कागम अदेश वपुरुर्ष्णुवीरोनजय कामदेव काम पल कागम अर्देश वपु विष्णु वीर अन धनंजय धर्मुरषार्थचतुष्ट वाछद्द्भि काम्यत इति का स चाशो काम देव धर्मादि पुरुषार्थ चतुष्टय की इच्छा वालों से कामना किए जाते हैं इसलिए काम है काम भी है और देव भी है इसलिए काम देव है काम नाम कामान पालती काम पाल कामियों की कामनाओं का पालन करते हैं इसलिए काम पाल है पूर्ण काम कामी स्वभावतः पूर्ण काम होने से कामी है अभिरूप अभिरूपतम देहम वहन कांत द्विपराधाते कश्य ब्राह्मणोंदिति वा कांत परम देह धारण करने के कारण कांत है अथवा द्विपरार्ध ब्रह्मा के सौ वर्ष के अंत में क ब्रह्मा का अंत लय भी इन्हें से होता है इसलिए कांत है कृत आगम श्रुति स्मृतियादि लक्षणों ने सह कृतागम श्रुति स्मृति इति भगवत बचना वेदाशास्त्राण विज्ञान में सर्व जनादनाथ इतव भक्ष्यति तथा स्मृति मेरी ही आज्ञाएँ हैं इस भगवत बचन के अनुसार जिन्होंने श्रुति स्मृति आदि आगम शास्त्र रचे हैं वे भगवान कृतागम हैं जैसा कि आगे चलकर कहेंगे वेद शास्त्र और विज्ञान ये सब श्री जनार्दन से ही प्रकट हुए हैं इदम तदी दृश्य वेतिदेष्टुम यक्य गुणाद्यतीतवाद तदेव रूपम से अनिर्देश से अतीत होने के कारण भगवान का रूप यह वह अथवा ऐसा इस प्रकार निर्दिष्ट नहीं किया जा सकता इसलिए वे अनिर्देश्य अनिर्देशु हैं रोदसी व्याप्य कांतिरभ्य दि का विष्णु पार्थ कांति कांतिरभ्या कमणा दृष्णुत इति महाभारते भगवान की प्रचुर कांति पृथ्वी और आकाश को व्याप्त करके स्थित है इसलिए वे विष्णु हैं महाभारत में कहा हे पार्थ मेरी प्रचुर कांति पृथ्वी और आकाश को व्याप्त करके स्थित है इसलिए अथवा सर्वत्र भ्रमण ग्रमण करने से मैं विष्णु कहलाता हूँ गत्यादिमत्वात् वीर वि वी गतिव्याप्ति प्रजन कांत्य सनखान दनेशु इति धातुपाठात गति आदि से युक्त होने के कारण वीर है जैसा कि धातु पाठ है वी धातु गति व्याप्ति, जलन, कांति, फेंकने और खाने अर्थ में प्रयुक्त होता है व्यावाद निवाद्वादेश काल तो वस्तुतरी अनत सत्य ज्ञानमत ब्रह्म ये श्रुतः गंधर्वापरस सिद्धा किन्नरचारणा नाता गुणा गति तेना इत विष्णु पुराण वा अनंतः व्यापी नित्य सर्वात्मा तथा देश काल और वस्तु से अपरिछिन्न होने के कारण भगवान अनंत है श्रुति कहती है ब्रह्म सत्य ज्ञान और अनंत है अथवा गंधर्व अप्सरा सिद्ध किन्नर सर्प और चारण आदि अविनाशी भगवान के गुणों का अंत नहीं पा सकते इसलिए वे अनंत है इस विष्णु पुराण के वचन के अनुसार भगवान अनंत है यद दिग्विजय प्रभुतम धनमजय तेन धनंजय है अर्जुन पांडवा नाम धनंजय है वचनात् अर्जुन ने दिग्विजय के समय बहुत सा धन जीता था इसलिए वे धनंजय है तथा पांडवों में मैं धनंजय हूँ भगवान की इस वचनानुसार अर्जुन भगवान की विभूति होने से वे स्वयं भी धनंजय हैं